ओम गुरुर्ब्रह्म गुरष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तत्मी थ्री गुरवी नम तस्मी थ्री गुरवी नमः ओम शांति शांति शांति <coughs> अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के अड़तालीसवें श्लोक तक विचार किया तो अड़तालीसवें श्लोक में बता दिया आत्मा एव जगत या संपूर्ण जगत आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है मृदो यदवद घटा दी ने सारा पदार्थ मृत्यु से अतिरिक्त नहीं है ये बता दिया आगे जो बता रहे भ्रमर कीट न्याय के द्वारा ये जीव सच्चिदानंद धर्मत्व का ही सेवन सेवन करता है और सेवन कियाता ये बताने जा रहे और पूर्व उपाधि को त्याग देता है ये बता रहे उनचास्वी श्लोक में फोर्टी नाइन श्लोक में बता रहे हैं। जीवन, जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान्वोपाधिगुण त्यजेत सचिदानंदे भेजे कीटव जीवन मुक्तस्तु अत उस आत्मा को जानने वाला आत्मा का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त अर्थात जीते जीते मुक्त मुक्त का मतलब है तीन उपाधियों से जकड़ जाता है मंद जाता है तीनों उपाधियों से या प्रतक हो गया अलग हो गया उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है कोई आसक्ति नहीं है कोई दादात्म्य नहीं तो जीते जीते आप मुक्त हैं जैसा कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से वो मुक्त है ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष तो बोले जीवन मुक्त तद विद्वान बोलते उस आत्म को जानने वाला जीवन मुक्त पूर्वोपाधि गुणान त्यजेत पूर्वोक्त उपाधि के गुणों को <coughs> अलग अलग उपाधि और उसके गुणों को स्थूल शरीर रूप उपाधि और उसका गुणों को सूक्ष्म शरीर उसका गुणों को कारण और उसका गुणों को अथवा विद्यादि जो भी तो पूर्वोक्त उपाधि के गुणों को तेजे छोड़ देवे ऐसा नहीं विचार के द्वारा क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करने के पहले भ्रमर कीटवत् भ्रमर कीट के भांति जैसा भरा होता है एक कीड़े को लाके अपने घोंसले में रखता है और शब्द सुनाते रहता डोई डोई करके वो शब्द सुनते सुनते सुनते कीड़ा अपना पूर्व उपाधि को छोड़ करके भ्रमर बन जाता है वैसा भ्रमर कीटवत भ्रमर कीट के भांति सच्चिदानंद रूप भेजे उसने अतः जो साधक ने जिज्ञास ने सचिदानंद धर्मत्व का ही सेवन किया था इसलिए वो पूर्वोपाधि छोड़ देता है क्योंकि एक के सेवन करने से दूसरे का छोड़ा जाता है अन्यथा संभव नहीं है तो कहने का मतलब है भ्रमरा कीटा के भांति ये जीव सच्चिदानंद का धर्मत्व को अपना करके पूर्वोपाधि को त्याग देता है इसलिए त्याग करने के लिए प्रयत्न भी करें। तात्पर्य यह है भ्रमर कीट किसी भ्रमर कीट का मतलब है भ्रमर किसी भी जाति के कीड़े को लाकर अपने निवास स्थान में बंद कर देता है भ्रमरा जो एक बनता है घोंसला जैसा मिट्टी उसमें बंद कर देता है उसे अपने स्वरूप के चिंतन के लिए सदा गुंजार करता है गुई गुई गुई करके तो गुंजार करता हुआ बीच बीच में उसको धीरे से डंक भी मारता है क्योंकि डंक नहीं मारेंगे तो वो अपना मूल उपाधि में आएंगे पहले वाले उपाधि का चिंतन करेंगे डंक मारने से वो भूल जाएंगे इसलिए बीच बीच में डंक भी मारता है उस भ्रमर की निरंतर ध्वनि और डंक प्रहार से भयभीत हुआ कीड़ा सदा भ्रमर का ही चिंतन करता रहता है अतः भ्रमर का ही चिंतन करता हर समय में उस चिंतन के फलस्वरूप वहाँ भिन्न जाति का कीड़ा होता हुआ भी अंत में भ्रमर ही हो जाता है क्योंकि निरंतर हर समय में भ्रमर चिंतन भ्रमर चिंतन कर रहे हैं इसलिए यादृशी चिंतना जैसे चिंतन है व्यक्ति वैसा होता है यदि कोई सोने के लिए चिंता करे मुझे सोना है सोना है वह वो सोते रहेंगे यदि कोई निश्चय किया मुझे सोना नहीं है मुझे कुछ करना है कितनी भी नींद क्यों ना हो वो नींद से लड़ सकता है व्यक्ति नींद है ये तमोगुण का कार्य ये तेरा अधीन है नींद के वशीभूत होकर अपना जीवन गवा देते क्योंकि नींद सोने के लिए आपने निश्चय किया उसने नींद आ जाती वैसा ही यहां भी जैसे चिंतन करेंगे वो वही आपके ऊपर हावी हो जाता है उस चिंतन के फलस्वरूप वह भिन्न जाति होने पर भी अंत में भ्रमर हो जाते है ठीक इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म एवं कारण उपाधियों में अहम तादात्म्य अभिमानी करने वाला या जीव गुरु तथा शास्त्र के उपदेशानुसार निरंतर स्वरूप का चिंतन करता हुआ क्योंकि गुरु रूप भवरा शास्त्र रूप संगीत के द्वारा बार बार उसको सनाता रहता है तुम ब्रह्मा हो तुम जीव नहीं हो तुम ब्रह्मा हो तुम जीव नहीं हो उठो आलस्य मत करो प्रमाद मत करो उठो जीवन को सार्थक बनाओ बार बार बोलता नहीं मानेंगे तो बीच बीच में कोई डंक मारता है उसको डांटता है फटकारता है दंड भी देता है तो उस भय के कारण निरंतर स्वरूप का चिंतन करता है यदि कोई मूर्ख को हो तो, तो चली जाएगा वो अलग बात है तो चिंतन करता हुआ अंत में ब्रह्मा भाव का साक्षात्कार कर ही लेता है कुछ लोग कहते हैं भय से दंड से कुछ नहीं होता है प्रेम से समझाओ तभी होता है ऐसा बहुत लोग हैं किंतु ये सरासर गलत है अरे जितना प्रेम करके आप वो करेंगे ना वो सिर में चढ़ जाएंगे आदत बन जाएंगे माता पिता हो गुरु हो प्रेम अवश्य करो जहां नियम में समझो मत करो माता हो पिता हो गुरु हो यदि आप ठीक से समय में उसको दंड नहीं देंगे मोहवशात प्रेम किया वो बिगड़ जाएगा सारा नियम बिगड़ जाएगा ऐसा तो वो तो देखा भी जाता है सबसे पहले माता का कर्तव्य है उसके बाद पिता माता का लाड भी यदि होगा पिता का यदि लाड मिल गया तो बाद में गुरु को हटाने के लिए उसको बहुत समय लगता है तो इसलिए नियम में कोई समझौता नहीं होना चाहिए इसलिए बीच बीच में गुरु भी उसको डंक मारता है तभी वो शिष्य चिंतन करता है तो चिंतन करते करते अंत में ब्रह्म भाव का साक्षात कर ही लेता है ऐसा ब्रह्म भाव प्राप्त किए हुए महापुरुष को जीवन मुक्त कहते हैं उस जीवन मुक्त पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है कोई कर्तव्य कर्तव्य तब तक है इन उपाधियों के साथ आप तादात्म्य करते हो संसार को कुछ मान के बैठे हो शरीर का कोई अस्तित्व मान लिया तब तक आपको कर्तव्य है। शरीर भाव से ऊपर उठ गया तो कोई कर्तव्य नहीं कोई कर्तव्य नहीं रहता कर्तव्य विशेष नहीं रहता हाँ जीवन मुक्ति से पूर्व अर्था साधनावस्था में परोक्ष आत्मदर्शी पहले परोक्ष होता है गुरु के द्वारा शास्त्र का श्रवण करता है तभी परोक्ष ज्ञान होता है उसके बाद अपरोक्ष होता है इसलिए परोक्ष जो आत्मदर्शी पुरुष को उपाधि धर्म का परित्याग करना ही चाहिए तो उपाधि धर्म का परित्याग करने से आप उपाधि रहित तो उस आत्मा को जान सकते इसलिए परित्याग करना थे तथा निर्विशेष आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए किसको जो साधक को परोक्ष ज्ञान जिसको हुआ है। ये तभी संभव है गुरु के वचन में आप विश्वास करो वो जो बता रहे वैसे चलो अपना मर्जी से नहीं क्योंकि अपना मर्जी से चलेंगे तो मन है स्वतंत्र हो स्वच्छंद है आपको गिरा देगा निश्चय आपका उन्नति का वो रोड़ा है प्रतिबंधक करेगा ये शरीर मन है आपको गर्ते में ढकेलने वाले इसलिए उठो चिंतन करो जागो गुरु ने जो बताया हुआ उस वचन के अनुसार चलो बाह्य वस्तुओं से आपातर्मणीय वस्तुओं से आशक्ति मत करो जितना अवश्य ठीक है अपना लक्ष्य के ऊपर बढ़ो तभी ये जीवन सार्थक है जन्म सार्थक है अन्यथा पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं बस इतना ही मनुष्य बोल रहे पशु नहीं बोलता। रहे काय के लिए वो जीवन आजकल एक शोक चढ़ गया पाश्चात्य विद्या से पढ़ने के लिए मैं ऐसा बनूंगा मैं वैसा बनूंगा करके शोक का तो कोई सोएंगे में सी ए बनेंगे कोई में एल एल पढ़ेंगे वो संस्कार कुछ है ही नहीं सूर्य उदय के समय भी सोते रहेंगे कोई मतलब नहीं क्योंकि पढ़ाने वाले के लिए कोई संस्कार नहीं तो ये क्या करेंगे बोलते मैं बहुत बड़ा ये हमारी संस्कृति नहीं इसलिए विचार करो जीवन क्यों मिला है सार्थक करो इसलिए यहाँ विचार हो रहे आत्मबोध का ओम शांति शांति शांति